पाठ का शीर्षक है बंदर बांट म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती हैं काली बिल्ली बिल्ली बहन नमस्ते सफेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते काली बिल्ली म्याऊ अच्छी तो हो अच्छी क्या हूं भूखी हूं मैं भी भूखी हूं खाने को कुछ ढूंढ रही हूं उस खोज में मैं भी निकली हूं मुझे एक रोटी की आती हां मेरी भी नाक बताती पास कहीं है रखी मेज पर है वो रोटी लपकु कोई आ ना जाए तू तू डर मैं तो लेने चली काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है सफेद बिल्ली खैर कहां भागी जाती है रोटी लेकर रोटी मेरी रोटी तेरी कैसे तेरी रोटी मेरी मैं ना दिखाती तो तू जाती अच्छा क्या मैं खुद ना देखती क्या मेरी तो आंखें नहीं हैं डरती थी उस तक जाने में जा डरपोक कहीं की छभक रोटी मेरी रोटी कहे दे रही मेरी मैं ले जाने तुझे ना दूंगी देख रा से मेरी हट जा ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी म्या देखो कैसे ले जाती है जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर पहले तोड़े दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर रोटी पर पहला हक मेरा मैं कहती हूँ, रोटी मेरी, मैं कहती हूँ, रोटी मेरी, रोटी मेरी दोनों जगडती हैं, रोटी मेरी, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर घुर राती हैं बंदर का प्रवेश हो, हो क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से रोटी किसकी मैं इसका फैसला करूंगा चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है दोनों बिल्लियां पीछे-पीछे जाती हैं बंदर मेज पर बैठा है रोटी का टुकड़ा सामने रखा है दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर-उधर खड़ी हैं बंदर सफेद बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है श्रीमान पहले मैंने हि रोटी देखी थी इससे रोटी पर पूरा हग मेरा बनता है बन्दर काली बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है श्रीमान पहले मैं छपटी थी रोटी लेने इससे रोटी पर मेरा हग पूरा बनता है बन्दर सफेद बिल्ली से <laughs> hmm, एक आंख से देखी थी या दो आखों से हे <laughs> कन दो आखों से दोनो आखों से बंदर काली बिल्ली से हुम hmm, एक टांख से जपती थी या दोनो टांखों से hmm, दो टांखों से दोनों तांगो से हम hmm, तुम दोनों का था गवाह भी अब कहीं ना कोई कोई ना कहीं <laughs> बात बराबर बात बराबर हम hmm, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़-तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए मेरे पास धरम काटा है <laughs> बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है दो हिस्सों में तोड़ कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है एक पलड़ा नीचे रहता है दूसरा ऊपर हम्म hmm. hmm. hmm. यह टुकड़ा कुछ भारी निकला हम्म hmm. इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं हम्म <laughs> हम्म <laughs> अगर तराजू उठाता है अब पहला पलड़ा उपर है और दूसरा नीचे अब ये टुकड़ा भारी निकला हे हे हे हे हे हे अब इसको धोड़ा खाकर हलका कर दो अब इसको धोड़ा खाकर हलका कर दो फिर तराजू उठाता है अब पहला पलडा नीचे हो गया और दूसरा उपर hmm. अब ये टुकडा भारी निकला टुकडे भी कितने खोटे हैं एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं मूँ थक गया बराबर करते करते हैं और तराजू उठा उठा कर हाथ धग गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफेद बिल्ली आप धग गये। अब ना उठाएं। और तराजू, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बाट खाएंगी. <laughs> नहीं, नहीं, तुम फिर जगडोगी. मैं जगडे की जड़को ही काते देता हूँ. <laughs> बचा खुचा भी आपस खाएंगी. खा लेता हूं <laughs> इतना कह कर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है <laughs> आप बस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी अब पस्ताने से क्या होता बंदर हडपा रोटी <स्तितिति> में <म्यार>। आवे में <म्यार। स्तिति> बंदर बाट आलेक हरिवंश राय बच्चन अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाट विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार नीरज यादव अर्जुनंद अलीखा अलका सिन्हा और नेहा तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊद दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन